श्री राम रक्षा स्तोत्रम ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीताराम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्री मान् हनुमान की लकं श्री रामचंद्र प्रित्यर थे राम्रक्षा स्तोत्र जपे विनयों गहाँ इस रामरक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक रिश्य हैं ता और रामचंद्र देवता है अनुष्टुप चंध है सीथा शक्ति है श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है अथ ध्यानम ध्यायद्दा जानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पदमासनस्थम् पीतम वासो वसानम नवकमलदल स्पर्धे नेत्रम प्रसन्नम वामाङ्कारूढ सीता मुख कमल मिललोचनम नीराधाभम नाना अलंकार दीप्तम दधत मुरजटा मण्डलम रामचन्द्रम आथ ध्यान जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं पीतांबर पहने हुए हैं जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूट धारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें स्तोत्रम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक एक अक्ष्रम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रगनाज्य का चरित्र सौ करोड विस्तार वाला है। और उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नश्ट करने वाला है। ध्यात्वा नेलोत्पल श्यामं। रामं राजी वलोचनं। जान के लक्ष्मडो पेतं। जटा मुकुट मंडितम ससितूण धनुर्बाण पाणिम नक्तं चरांतकम् स्वलीलया जगत्रातुं अविर्भूतमजं विभुं राम रक्षाम पठेत् प्राज्ञः पापघनीं सर्वकामधाम शिरो में राघवह पातु भालम दशर थात्मजह जो नील कमल दल के समान श्यामवर्ण, कमल नेन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खडग, तूडीर, धनुष और बान धारण करने वाले, राक्षसों के संघार कारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकाम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करें मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथात्मज रक्षा करें कौशल्ये यो दृषौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति ग्राणम पातु मखत्राता मुखं सौमित्र वत्सलह कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक ग्राण की और सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें जिह्वाम विद्या निधि पातु कंठं भरत वंदितः स्कंधौ दिव्य आयुधः पातु भुजौ भगनेश कारमुखः मेरी जिह्वा की विद्या निधि कंठ की भरत वंदित कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भगनेश कार्मुख महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करें। करव सितापति हिपातु रिदयम जाम दग्न्यजित मध्यम पातु खरद्ध्वनसी नाभिम जाम बवदाश्रयह। हाथों की सीतापति हृदय की परशुराम जी को जीतने वाले मध्य भाग खर नाम के राक्षस का वध करने वाले और नाभि की जांबवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करें सुग्रीवेशह कटी पातु सक्तिने हनुमत् प्रभु उर रघुतमह पातु रक्षह कुल विनाश कृत कमर की सुग्रीव के स्वामी शक्तियों की हनुमत प्रभु और पूर्वों की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें जानुनी सेतु कृतातु जंगे दशमो खांत कहा पादव विभीषण श्रेदाह पातुह रामो खिलंवपुहु। जानुओं की सेतु कृत्त जंगाओं की रावण को मारने वाले। चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें ए ताम राम बलो पे ताम रक्षाम्यह सुकृति पठेत् सचरायहु सुखी पुत्रे विजयी विनय भवेत जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनय संपन्न हो जाता है पाताल भूत लभ्योम चारणश्चदम चारिणः न दृष्टो मपि सक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः जो जीव पाताल पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरण नरोन लिप्यति पापैर भक्तिम मुक्तेम च विन्दति राम रामभद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है जगत जयत्रेयक मंत्र राम नामना भिरक्षितम यह कंठे धार ये तस्य करस्थाह सर्वसिध्धयह। जो पुरुष जगत को विजय करने वाली एक मात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्त कर लेता है संपूर्ण सिध्धियां उसके हस्त गत हो जाती है। वज्र पंचर नामेदं यो राम कवचं स्मरित अव्याहत आज्यह सरवत्र लभते जयमंगलं। जो मनुष्य वज्र पंचर नामक इस राम कवच का स्मर्ण करता है। उसकी आज्या का कहीं उलंगन नहीं होता। और उसे सरवत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। आदिष्ट वान्य था स्वप्ने राम रक्षा में माम्हरह तथा लिखित वान प्रांतह प्रबुद्धो बुध कौशिकह श्री संकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदिश द उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया आराम कल्पवृक्षाणाम वैराम सकलापदाम अभिरम अस्त्रे लोकानां रामह श्रीमान सनह प्रभुह जो मानो कल्पवृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं तरुण रूप संपन्नौ सोकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चिर कृष्ण जनम्बरौ फल मूलाशिनव दन्तव तापसव ब्रहम चारिणव पुत्रव दशर थस्यईतव भ्रातरव राम लक्ष्मणव शरण्यव सर्व सत्वानाम स्रेष्ठव सर्व धनुष्मताम रक्षकुल निहंतारव त्रये ताम नो रघुत्तमौ जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्र वाले चीर वस्त्र और कृष्ण मृगचर्मधारी फल मूल आहार करने वाले संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें आत्म सज्ज धनुषा विशुष प्रशा वक्षया शुग निशंग संगनौ रक्षणायम मम राम लक्ष्मण वग्रतः पथि सदैव गच्छतां जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तोड़ीर लिए हुए हैं वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें सन्नतह कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन मनोरथानश्च रामः पातु स लक्ष्मणः सर्वदा उद्द्यत कवचधारी हाथ में खड्ग लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चल कर हमारे मनोर्थों की रक्षा करें। रामो दाश रतिह शूरो लक्ष्मणानु चरो वली। काकुत्थः पुरुषः पूर्णहा कौशल्येयो रघुत्तमहा। वेदान्त वेद्यो यग्येशहा। पुराण पुरुषोत्तमह जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमह इत्ये तानि जपन नित्यं मदभक्त श्रद्धयान्वतह अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्रापनोतिन संशयह भगवान का खथन है कि राम दाश रथि शूर लक्ष्मणानुचर बली काकुच्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येय रघूत्तम वेदांत वेद्य यग्येश पुर्शोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम इन नामों का नित्यप्रति श्रद्धा पुर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यग्य से भी अधिक फल प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं। रामम दूर्वा दलश्यामम पदमाक्षम पीत वाससम स्तुवंति नाम भिर दिव्ययर। नते संसारिणो नराह जो लोग दूर बादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीतांबर धारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तुवन करते हैं वे संसार चक्र में नहीं पड़ते Ramam Lakshmanapurvajam Raghuvaram Sitapatim Sundaram Kakustham Karunardavam Gunanidhim Viprapriyam Dharmikam Rajendram Satyasandham Dasarathatanayam Shamalam Shantamurtim वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणार्यं लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर ककुत्थ कुलनंदन करुणा सागर गुणनिधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर सत्य निष्ठ दशरत पुत्र श्याम और शांत मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुन्दर रघुकुल तिलक राघव और रावडारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूं। रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमहा राम, राम भद्र, राम चंद्र, विधात्र स्वरूप, रघुनाथ प्रभु, सीतापति को नमस्कार है श्रे राम राम रघुनल्दन राम रामा श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश्यप राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम हे रघुनंदन श्री राम हे भरताग्रज भगवान राम हे रणधीर प्रभु राम आप मेरे आश्रय होइए श्री राम चंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री राम चंद्र चरणों वचसाग्रणामि श्री राम चंद्र चरणों शिरसानामामि श्री राम चंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये ऊपके से प्रेरी इंदेवन का ऊसक रुन हें लुट र�ता हुँ क केवा, भर मेम कोरे� all fruit, हुट होने में श्रीराम चंद्र के रुने कर रहा हिए the culture. ऐसी किन्या आ, में स्सत्तम मत्लिण, आपके रहा हुघती हुं, réalité में का इस खझाली, रुट ही रुट हुट हुट है। माता, रामं, मत्-पिता, रामचंद्रहma स्वामे मत राम हो मत्- भार्य शक्राम सर वश्वं मे रामंचंद्रोद्यालूर् नान्यम जाने नइ वर जाने न जाने राम, मेरी माता है राम, मेरे पिता हैं 구� राम स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा है मैं दया मय राम चंदर ही मेरी सरवस्व हैं उनके शिवा और किसी को मैं नहीं जानता बिलकुल नहीं जानता दक्षिण लक्षमाणो-यस्य वां दैते द्लन प्तिमचसवे अचे लिए रहे वागक собствен उरतो मारो तिर्य अस्य तम्वल्ले रघुनल्दनम। जिनकी दाई और लक्ष्मण जी, बाई और जानकी जी, और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंधना करता हूं। लोका भिरामं रण रंग धीरं। राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जो संपूर्ण लोको में सुंदर रण क्रीडा में धीर कमलनयन रघुवंशनायक करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं उन श्री राम चंद्र जी की मैं शरण लेता हूं मनो जवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म जम्वानर यूथ मुख्यं श्रे राम दोतम शरणम प्रपध्य जिनकी मन के समान गति और वायू के समान वेग है जो परम जितेंद्री और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं उन पवन नंदन वानराग्र गण्य श्रे राम दोत की मैं शरण लेता हूँ कूजनतं राम रामेति मधुरं मधुर आक्षरं आरोह्य कविता शाखाम वन्देवाल में के कोकिलं कविता मैं डाली पर बैठकर मधुर आक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूं आप दाम पहरतारम दाता राम सर्व संपदां लोका भैरमम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहं आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूं भर जनम भव बीजानम अर जनम सुख संपदां तर जनम यमदूतानां राम राम ते गर्जनम राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यम दूतों को भयभीत करने वाला है राम राज मणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान् नास्ते परायणं परतरं रामस्य दासो स्महम् रामे चित्तलयह सदा भवत में भो राम माम उद्धर राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं मैं लक्ष्मी पति भगवान राम का भजन करता हूं जिन राम चंद्र जी ने संपून राक्षस सेना का ध्वन्स कर दिया था मैं उनको प्रडाम करता हूँ राम से बड़ा और कोई भी आश्रे नहीं है मैं उन राम चंदर जी का दास हूँ मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे हे राम आप मेरा उधार कीजिए राम रामेति रामेति रामे रामे सहस्त्र नाम योलाम डूलियम रामनाम वरानने इनम खेन्प मारन नेर आ� strongц��िं श्री महादेव चीपर आर्वती जी से कहते हैं हेसं गहीर्षी मां नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है मैं सर्वदा राम राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूं एते श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम